गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुस्साक्षात्परम् ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः यामृषयो मन्दकृतो मनीषिणः अन्वैच्छन् देवास्तपसा श्रमेण ताम् देवीं वाचगुंहविषा यजामहे सा नो दधातुकृतस्य लोके चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः जन्ती, वाचो ओम ख्यारीय संहिताया तृतीय कांडे चतुर्थ प्रश्ने जयसाणाम तथा अभ्यानसा मंत्राण तथा राष्ट्रभत्जा मंत्राण प्रसंग सोपोदातरूप्य वेदि याथमृत्ता रगद वचन कृत्स् वेद यज्ञा प्रवृत्ता तो ज्ञाते तंण श्रौतर्मसु गृह्यकर्मसु विनियग वर्ते अयज्ञसंयुक्त कल यजयुक्त कल भेदमंगी मंत्रण क्वचि साक्षाजे विनग क्विच्च येतरकर्मस्वी विनियोगूयते श्रौतर्मान ये गृह्यकर्मा प्रवृत्ता एकाध्या तमण निर्वाहाय यसूत्र आपस्थमूलिना प्रणीत सूत्रे, तस््यसू प्रथमें पटले इद्रमस्ट यथोपदेश प्रधान आहुती हूं जयाभ्याता राष्ट्रभृत प्रजापत व्याहृती विहृता सौविष्टतीुपजुति अस् सूत्र सुदर्शनाचार्यू असर विवरण ये मुक्त यथोपदेशन येन, येन हविरादिना विवाहादु प्रधान उपदिष्टा तधान हूं जया चित्वाहेत्रश अग्निर्भूतापति सामस्ति सानुषंगा अभ्यात् अष्टाद ऋता षाडि राष्ट्रभृता द्वांशति तुता षाडिध्य उच्चार्य तस्म स्वाहा स्वाहांतन प्रथम प्रथमाहुति विवरण उक्त क्रमस्त गृह्यसूत्रे जयाभ्याभृता आद जयसा होमा तत अभ्याताभृत्सा व्याख्याने जयसंज्ञकानां होमानां विषये निरूप्यते